परिषद महाराज जी मुस्कुराए और कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा हमें दाऊ भैया का भी चरित्र बतादेव तो जी कहते हैं माता जामवती जो है माता जामवती के पुत्र थे शाम साम कौन है इसके विषय में शिव प्राण के वायु संविता के अध्याय छे में लिखा है न? के अंदर भी कथा आती है और शाम प्राण के अंदर भी बताया गया है कि माता को संतानें नहीं होती एक दिन माता जामवती ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें छोरा चाहिए। वो भगवान ने कहा छोरा का मतलब यानी हम तपस्या करने के लिए ये भागवत का प्रसंग नहीं है कर्म प्राण शुभ प्राण और प्रद्युम्न पुराण के अंदर ये अपना शाम पुराण में लिखा है तो भगवान ने कहा हमको तपस्या करनी पड़ेगी माता जामवती ने कहा कुछ भी कहो कुछ भी करो हमको तो छोड़ा भगवान कृष्ण महादेव की तपस्या करने चले गए तब किया तो महादेव सच क्या प्रभु आपको क्या आप मानवीय लीला कर तो आपकी क्या कह भगवान तो ने तो कहा हमको तो छोरा चाहिए शिवजी ने सिर्फ क्या चाहिए भगवान ने कहा हमको छोरा चाहिए शिव जी ने कहा वास्तव ना हमको छोरा चाहिए भगवान ने कहा कितनी मर्त वाक्य है ह? हमको छोरा के छोरा के लिए छोरा चाहिए शिव जी ने कहा हम आपके छोरा बने बोले तुम बनो या दो हमको तो छोरा छाएंगे शिव जी दौड़े दौड़े पार्वती के पास गया अच्छा तो भाई हम जा जाए प्रभु कहा जाए बोले हम शिव जी को छोड़ा बनकर पार्वती जी ने कहा चले जाओगे हमें भी ले चलो आधे शिव और आधे पार्वती ये दोनों एक हो गए और कौन बन शाम सदा शिव तब शरण दाशिव तव शरण ताम सदा शिव तव शरण सदा शिव तब शरण भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले हर नमः शिवाय हे शिव शंकर उम हे शिव शंकर भवानी शंकर शिव शंकर पवानी शंकर ओमापति शिव तब शरण ओं नम शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले हर नमः शिवाय शशि के कर शंभुरा प्रियशि के कर शंभुरा प्रिय गंगाधर तब शरण भोले ओम नम शिवाय ओम नम शिवा हरे हरि भो नम शिवाएल पाणी सोम शिवा प्रिय सोम हे त्रिशूल पाणी तम शिवा प्रियम सदा शिव समेम सदा शिव सम Om Namah Shivay Om Namah Shivay Har Har Gange Namah Shivay Bole Ganga Dharaye Bole Ganga Dharaye Bole Nave Ganga Ray बोले भूतेश्वर आए बोले अच्लेश्वर आए बोले गंगा आधार आए बोले ताबेश्वर आए हे हरे हरे गंगे नम शिवाए हरे हर बोले नम शिवाए नम शिवा ओ ओ ओ हरे हर भोले नम बोलिए शाम सदार शिव महादेव की भक्तवत्सल भगवान की कीताय गौर प्रेमानंद तो शाम जो है वो शिव जी के हंस बड़ा सुंदर था इतना खूबसूरत था जब द्वारिका में शाम घूमते थे तो महाराज धोखा हो जाता था सबको श्री कृष्ण दुर्योधन की कन्या थी लक्ष्मण उसका स्वयं था शाम चले गए और सामने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मण का हरण कर लिया कौरव ने बोला भयंकर युद्ध किया अरे नाक में दम कर दिया महाराज कर्ण जैसा युद्ध अभी शाम के आगे फेल हो गया फल कबड़ कर कर जैसे तैसे इन्होंने शाम को बंदी बना दिया एक दिन घूमते हुए देव ऋषि नारायण जी द्वारिका मशीन और देव ऋषि नारायण ने कह दिया अरे तुम्हारे छोरा को तो बंदी बना दी इन कौरवों ने अब तो भगवान नारायण सेना लेकर जा रहे करने के लिए दाऊ भैया ने कहा द्वारे का दृश्य दुर्योधन मेरा चेला है मैं कुछ बुजुर्गो को लेकर जाता हूँ दुर्योधन को समझा देता हूँ लड़ने से काम क्या करूँ जब बातचीत से काम हो जाए तो लड़ने की क्या आवश्यकता है दाऊ भैया चलेगा दाऊ भैया का बड़ा भावक स्वागत किया आइए सरकार आपका स्वागत कैसे है कैसे आना बलराम जी ने कहा हे दुर्योधन तेरी कन्या लक्ष्मण सुंदरी है न हमारा शाम कुछ कम नहीं है कर दे दोनों का विवाह अब तो दुर्योधन लाल किला हो अरे ओ ग्वालो बहुत गुरु गुरु कह दिया शहर के चप्पल सर पर चढ़ गए किसे कह दिया बलभद्र जी बलभद्र जी ने हल मुंह से संभाला बाहर जा रहे और ऐसा लगा अकमानित हो गए कभी तो जा रहे हैं कौरव को ये नहीं पता कि क्या करामत दिखाएंगे बलभद्र जी बाहर गए एक मुसलमान भी हस्तिनापुर एक झटका दिया बलराम जी पूरी हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबारे थे जब हस्तिनापुर हिला सारे कौरव दौड़े दौड़े राम राम, बलाम राम बल बलराम बलराम कर्मो में गिर गए हम आपके बल कर्म को ना जान सकते क्षमा कर दी तब बलभद्र जी ने उन्हें क्षमा कर दिया बोलो दीन बंधु भगवान की श्री भक्त वत्ल भगवान की एक दिन देव ऋषि नारद जी ने सोचा सोलह हजार एक सौ आठ भगवान की पत्नियाँ सोलह हजार एक सौ आठ भगवान की चोरियाँ एक लाख इकसठ हजार अस्सी भगवान के छोरा छप्पन करोड़ यदुवंशी और अन्य कितने द्वारिका में रहने वाले सबको भगवान समय देते कैसे होंगे तो जरा गृहस्थी लीला उनकी देखते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम बोले भक्तमत् भगवान की जय तो देव ऋषि नारद जी ने सोचा देखे भगवान की गृहस्थी लीला कैसी है जरा देखे तो सभी सबको समय कैसे देते हैं जैसे ही देव ऋषि नारद जी द्वारिका में आये तो द्वार पर ही भगवान श्रीकृष्ण ने देव ऋषि नारद जी का स्वागत किया ऋषिवर नमो नारायण आगे बढ़े तो भगवान बच्चियों के संग कुछ कर रहे हैं वहाँ भी नमस्कार सोलह हजार एक सौ भवन में देव ऋषि नारायद जी चले गए हर भवन के अंदर श्री कृष्ण अपनी पत्नी के संग विराजमान है और वहीं पर देव ऋषि जी का सम्मान कर रहे नमस्कार अरे कोई भी द्वारिका में ऐसे ना बचा जहाँ श्री कृष्ण वहाँ मौजूद ना हो सब जगह भगवान ने देव ऋषि नारायद जी को नमस्कार किया ऐसे भक्त वत्तन लीला पुरुषोत्तम भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं सुदर्शन सभा में गए देव ऋषि नारायद जी वहाँ पर भी भगवान सभा में विराजमान है खड़े हो गए सबू कैसे आना होगा देव ऋषि नारायद जी से पहले कुछ राजा लोग वहाँ पर मौजूद थे बीस हजार राजाओं को जराशन ने भैरव यज्ञ में बलि के लिए बलि चलाने के लिए भैरव देव की बंदी बना रखा था तो उनकी ओर से भी कुछ राजाएं प्रभु आप उन्हें मुक्त करवाइए। और यहाँ पर देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे प्रभु युधिष्ठिर महाराज जी राज यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने आपको निवेदन दिया की आप जो है इंद्रप्रस्थ है भगवान ने उद्धव जी से कहा की पहले हमें अंध देश जाना चाहिए ए, मलाद देश जाना चाहिए यानी के बिहार जाना चाहिए या हम पहले दिल्ली इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थव जी ने कहा के प्रभु हम पहले इंद्रप्रस्थ तो पांडव के आगे भगवान ने भगवान का बड़ा स्वागत किया पांडव भगवान ने पूछ लिया युधिष् आपने सब राजाओं पर दिग्विजय कर ली जी ने कहा सबने तो हमको राजा घोषित कर दिया और ये जो जरासंध है ना, वो तो हमें राजा स्वीकार नहीं तो भगवान भी बुढ़े सन्यासी बन गए अर्जुन को ही बना लिया और भीम को लेकर भगवान जरासंध के आशन महाभारत के अनुसार एक पर्वत था पर्वत से नीचे उतरे दरवाजा था न मार्ग था ना उसकी नगरी का माध भी गए पर्वत से एक बड़ा विशाल नंगा था तो भीम ने बजा दिया था नंगा घबरा तो जा दे विभागों के अनुसार भगवान का ब्राह्मण बनकर जरासन ब्राह्मणों का भक्त का दान खुद करता था भगवान की लाइन में लग जाए भगवान का समय आया जरासन ने कहा आपको क्या चाहिए ऋषि पर बोले भगवान में तो कहा हमको उनसे फाइट करना चाहिए जरासन तो कर ने टुकड़ टुकड़ देखा कहा भगोड़े भगोड़ों से नहीं लड़ता ये जरासन में नाम दिया रण भगवान को बोले भगवानों से नहीं लड़ता बोले ठीक है अर्जुन से लड़ बोले अर्जुन में इतनी समर्थ नहीं जो मेरी मार बर्दाश्त कर बोले भीम कैसे रहे बोला भीम ठीक है सत्ताईस दिन युग हुआ दिन को लड़ते रात को एक साल भोजन कई मर्तबा भीम सिंह ने इस जरासन को चीर चीर कर फेंक दिया पर इसका अंग बन जाता जुड़ जाता था जरासन के पिता का नाम मेरी बुद्धि से निकल गया पर इनके यहाँ संतान नहीं होती थी तो एक दिन की बात है जरासम के पिता अंगिरा ऋषि के पास गए बोले ऋषि हमें संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रसाद दीजिए ऋषि ने प्रसाद दिया पर प्रसाद था एक बीजी के लिए पर इतनी दो तो जरासम ने उनके पिता ने सोचा ये तो संतान के लिए तो दो भाग कर दिया आधा इसको तो आधा होता गर्भवती हो गई और समय आने पर क्या हुआ आधा बच्चा इधर से आधा बच्चा उधर हो गया कुछ जंगल में फेंक दिया जरा नाम के तंत्र मंत्र करने वाली थी डायन वो आई उसने जोड़ा सिया जीवजा, जीवजा जीवजा जीवजा जीवजा वो जी गया और नाम उसका जरासम पड़ गया इसलिए से कोई नहीं मार सकता भीम हारने वाला था इससे इतना शक्तिशाली था जरासम भागवत का प्रसंग है महाभारत में नहीं लिखा टिंकी का विश्व में महाभारत में नहीं लिखा भगवान ने तीनका लिया सीधे टिंके को उल्टी जगह उल्टे तीनके को सीधी जगह भीम भीम समझ गए इनके सीधे हमको चीर कर नहीं खेदना सीधे हमको उल्टी जगह उल्टी हमको सीखेगा सब ये जोड़ने वाला है इस तरह से भगवान ने इस जरा से उनकी को समाप्त बीस हजार आठ सौ राजाओं को भैरव यज्ञ में जो बलिद दी जा रही थी उनको मुक्त करवा दिया भागवत का बड़ा सुंदर ये मंत्र है नौ दिन की तप का फल हमें दसवें दिन मिला ये कलेशों को नाश करने वाला मंत्र है पूज्य श्री मोहनदास प्रभु जी आए तो प्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र के संग हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम तो पूछिए प्रमुख को मैं ब्याज सिर्फ नमस्कार करता हूँ हमारे शिक्षा गुण नमस्कार करते हैं इसी तरह से बीस हजार राजाओं ने बला सम मंत्र का अवसरण किया हम भी इस मंत्र का करते हैं चाहे कोई धन के लिए करें कोई शांति के लिए करें लेकिन मैं दास को इस मंत्र का अवसरण केवल भगवान की के भक्ति के लिए करना चाहता हूँ अब जिसको धर्म के लिए चाहिए अर्थ के लिए चाहिए काम के लिए चाहिए, मोक्ष के लिए चाहिए वो इस मंत्र को कर सकते हैं लेकिन दास को केवल भक्ति के लिए मंत्र का गाउचा। अवसरण करना है आइए हम सब लोग इस मंत्र का अवसरण करते हैं ये मंत्र कलेशों का नाश करने वाला है कृष्णा वासदेवाय हरे परमात्मनेणत कलेश नाशा गोविंदा नमो नम राजाओं ने कहा हे वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण अब्बासुदे आपकी कथाओं को सुने आपको नमस्कार कहें आपका पूजन करने से, चिंतन ध्यान करने से जीवों के कलेषों का नाश हो जाता है आप गो और ब्राह्मणों ऐसी प्रेम करने वाले हैं, गोविंद हम आपको बारिदार नमस्कार अब श्री सुखदेव महाराज जी भगवान के परम भक्त श्री सुधामा का चरित्र कहते हैं सुधामा जी के विषय में श्री सुखदेव जी कहते बहुत धनी है बोले क्या धन दौलत से बोले नहीं कृष्ण भक्ति से और सुधामा जी की जो पत्नी है सुशीला उसे निर्धन निर्घन के हमेशा रोती रहती थी कि हम इतना भजन करके हम क्यूँ कंगाल एक दिन सुशीला ने किसी ब्राह्मण से सुन दिया कि जो द्वारिका दृश्य कृष्ण है ना वो आपके स्वामी के मित्र दोस्त है सुनकर तो सुशीला बड़ी प्रसन्न हो गई की अब हमारा भाग्य जागृत हो सुशीला जी ने सुधामा जी से आकर कहा कि द्वारिका दृश्य कौन है सोचने लगे दृश्य? ओहो अरे वो कृष्ण का नहीं आ बोले वो तो हमारे मित्र हैं। हमारे कोई मिनिस्टर जानने वाले हो तो हम जान छोड़े नहीं ठीक खेलते सुधामा के कौन दोस्त हो जगतनाथ। लेकिन आज तक पत्नी को नहीं बताया इतने बड़े आदमी के हम दोस्त सुशीला ने कहा वो तो भक्त आशीर्वाद तो आपको हमारी दूर हो जाएंगे जाना चाहिए सुन ने कहा क्या अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा उसे मांगने के लिए रामचंद्रदास ने बड़ा सुंदर कहता है एक मरतबा रामचंद्रदास ने राम सेवक से अयोध्या के ये कलयुक्ति घटना है ये भक्तमाल का प्रसंग रामदास जी राम जी के पास खड़े हो गया। राम जी समझ के आज ये कुछ मांगने के लिए रामदास जी ने कहा मैं अगर मांगू तुझे भगवान आगे मांग फिर रामदास जी ने कह मैं अगर मानू तुझे भगवान ने कहा भाई आगे भी तो बोल क्या मांगना चाहता है मैं अगर मांगू तुझे और तुम ना देना कुछ मुझे अभी कैसा भक्त इतनी मर्तमा कह दिया मांगू तुझे मांगू तुझे और जब मैं देने ही वाला था तुमने क्या कह दिया कि कुछ ना देना मुझे बोले क्यों बोले प्रभु वरनाशित नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं जो आपके आशती है ना वो खत्म हो जाएंगे और दोगे तो मजदूरी शुरू हो जाए मेरा स्वभाव है मांगने का मैं भूलने वाला नहीं मैं आपके स्वभाव को भी जानता हूँ आप देने वाले हो आप आपके हाथ नहीं हटाओगे मैं तो अपने स्वभाव को नहीं भूलने वाला आज आपको ही अपने स्वभाव को भूलाना पड़ेगा मत देना मत देना मत देना तो सुदामा जी कह रहे सुशीला अपने मित्र के पास मांगने के लिए सुशीला जी ने मनी मन में कहा राजा हरिचंद्र जी ऐसे जाने वाले नहीं, किसी और तरीके से भेजना चाहिए सुशीला ने कहा आपके मित्र हैं बोले हाँ बोले मित्र के तो जाना चाहिए बोले हाँ ये तुमने थी तो बोले कुछ ले जाना तो सोचिए बोले फिक्र मत करो मैं बेवसता कर देती आगल बगल से